लेकर हम व्यंजन आए सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत तो साहब नमस्कार और आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक शानदार मगर बहुत ही सरल रेसिपी आप सोचेंगे कि मैं हर रेसिपी के लिए ऐसा क्यों कहता हूं कि यह बहुत ही सरल है वो इसलिए कि देखिए हम जब भी कभी रेसिपी की बात सुनते हैं ना तो हमको यह लगता है कि हम एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर की बात करने जा रहे हैं मगर सुंदरी जी की जो डिशेस है ना उसमें खास बात क्या है कि उन डिशेस में सिंप्लिसिटी इनहेरेंट यानी कि उन डिशेस में कॉम्प्लिकेशन बहुत दूर की बात है अब साहब कॉम्प्लिकेशन तो बहुत दूर की बात है मगर यहां पर फ्लेवर इज द कि यू तो हर डिश में फ्लेवर इज द किंग मगर कुछ डिशेस ऐसी हैं जिनमें कि हम फ्लेवर की बात जब करते हैं ना तो हमें म, मसालों और मसालों की खुशबू उनका एरोमा वो सब याद आने लगता है अच्छा हाँ साहब यहां पर आपको एक बात बता दू सुंदरी जी ने एक मुझे बहुत ही राज की बात बताई है मैं मसालों का जिक्र कर रहा था ना मसाले और उसके बाद उनका एरोमा उनके फ्लेवर मैं उसका जिक्र कर रहा था तो उन्होंने ये बताया कि अगर मसालों को पीस कर इस्तेमाल किया जाए तो उसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और अगर मसाले खड़े इस्तेमाल किए जाएं, तो उनका फ्लेवर बहुत ही माइल्ड होता है तो अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं क्योंकि आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं उसका नाम है टोमेटो राइस सब इस टोमैटो राइस में हम पहले एज यूजल अपना तड़का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तड़के का मतलब आपने पहले अपने पैन में या कुकर में थोड़ा तेल डाला यहां पर देखिए जब मैं कहता हूं थोड़ा तेल तो यहां पर थोड़ा तेल का मतलब है कि आप जितना भी बनाने जा रहे हैं यानी कि वट एवर इज द क्वांटिटी विच यू आर गोइंग टू मेक अकॉर्डिंगली आपको तेल डालना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो छोटी कटोरी कटोरी मतलब छोटा ग्लास या बाटी या यो समझ लीजिए कि आप 100 सौ ग्राम के दो यानी कि 200 ग्राम चावल बनाने जा रहे हैं तो भैया अगर 200 ग्राम चावल बनाने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसमें दो बड़े चम्मच चम्मच मतलब देखिए चम्मच मतलब टेबल स्पून तेल पड़ना चाहिए तेल मीन्स आप खी डाल सकते हैं आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं मगर यहीं पर यदि आप मेरी पत्नी से यही सलाह सलाह सुनते सुनेंगे या मेरी पत्नी मेरी पत्नी इस इस को को तो वो सीधे इस दो चम्मच तेल को, वो एक चम्मच तेल कर देगी तो अब साहब ये आपकी मर्जी है मैं इसमें कुछ आपसे कह नहीं रहा हूं मैं अपनी सलाह जो सुंदरी जी ने दी है वो आपको पहुंचा रहा हूं तो भैया दो ग्राम चावल के लिए आपको दो बड़े चम्मच तेल चाहिए अब साहब इस दो बड़े चम्मच तेल में आप एक या दो प्याज बारीक काटकर वो डाल दीजिए मगर प्याज डालने से पहले आपको इसमें दो लौंग डालनी है चार पांच लहसुन डालने हैं थोड़ा अच्छा यहां पर आपको प्याज के बारे में एक बात बता दू देखिए प्याज आप डाल भी सकते हैं आप उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं प्याज का काम क्या होता है देखिए प्याज का काम किसी भी खाने में एक स्पेशल फ्लेवर देने का है तो यहाँ और या फिर उसका प्याज का जब हम किसी शोरवे में इस्तेमाल करते हैं तो उसको थिकनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर अगर आप प्याज नहीं भी डालेंगे तो भी काम चलेगा तो चलिए साहब तो आपने तेल लिया अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो चावल है उसके हिसाब से हमको इसमें मसाले डालने हैं तो हमने क्या करना है दो तीन चार लौंग ले लीजिए पाँच छ कली लहसुन लहसुन को चाहे तो आप थोड़ा सा क्रश कर सकते हैं या उसको बारीक काट सकते हैं थोड़ा लहसुन ले लीजिए एक इंच अदरक अदरक थोड़ा बारीक बारीक काट लेंगे तो अच्छा होगा और नहीं तो आप ऐसे भी अदरक डाल देंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अदरक का फ्लेवर जब वो कुक होगा तो उसके साथ आ जाएगा अब यहां पर थोड़ी हरी मिर्च आप डाल सकते हैं और तड़के में लाल मिर्च तो डालनी ही है तो थोड़ी सी दालचीनी दालचीनी मतलब एक इंच का टुकड़ा दालचीनी का वो डाल दीजिए उसके बाद इनको आप थोड़ा सा पकने दीजिए यहां पर देखिए पकने का मतलब क्या होता है कि मसाले में जब आपने ये मतलब तेल में जब आपने ये मसाले डाले हैं ना तो बेसिकली हम ये अच्छा यहां पर सॉरी मैं भूल गया अरे साहब इलायची तो डाली ही नहीं तीन चार छोटी इलायची और दो या तीन बड़ी इलायची हाँ जब आप इलायची डालेंगे ना तो इलायची का मुंह खोल दीजिएगा देखिये इलायची का मुंह अपने आप भी खुलेगा जब वो इलायची गर्म होगी ना तो वो फूटेगी मगर हम उसका इंतजार नहीं करेंगे हम ये करते हैं कि हम इलायची को खोल करके पूरा पूरा बाहर निकाल के नहीं मगर उसका मुंह खोल देंगे आप मेरे मतलब समझ रहे हैं ना इलायची का मुंह खोलने का तो जब आप इलायची का मुंह खोल कर डालेंगे तो क्या होगा इलायची का फ्लेवर आसानी से निकल सकेगा हाँ तो शायद मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम ये जो मसाले डालते हैं ना हम ये मसाले इसलिए डालते हैं कि हमारा जो ऑयल है उसमें ये सारे फ्लेवर्स घुल जाएं तो हम उसको जब गर्म करते हैं यानी जब हम उसको जब मैं कहता हूं ना कि दो तीन मिनट हल्की धीमी आंच पर आप इसको पकाइए तो उस वक्त हमारा उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि हम सारे फ्लेवर्स को तेल में निकल जाने देते। कहा दो चम्मच तेल के लिए। अगर आप एक चम्मच तेल डालेंगे तो सारे फ्लेवर्स उस एक चम्मच तेल में है जब आपने दो चम्मच तेल डाले तो सारे फ्लेवर्स उस दो चम्मच तेल में होंगे और वो जो तेल है ना वो तेल आपके राइस यानी जो चावल आपका है ना उसमें मिक्स होगा और तब आपके पूरे जो आपने व्यंजन जो बनाया है उसमें फ्लेवर्स होंगे तो अब आप सोचिए एक चम्मच तेल के फ्लेवर और दो चम्मच तेल के फ्लेवर इसीलिए मैं कहता हूं भैया दो चम्मच तेल डालिएगा यहां पर तेल की अरे चम्मच तेल से कितना फर्क पड़ेगा आपको यह भी सोचिए ना कोलेस्ट्रॉल उतना नहीं बढ़ जाएगा अच्छा तो अब ये आपका तैयार हो गया फ्लेवर निकल के तेल में आ गए अब क्या करिए दो तीन चार नहीं छठ टमाटर बारीक बारीक काट लीजिए और वो टमाटर काटकर आपको हैं इसी तेल में और साहब उसके बाद उनको पकने दीजिए टमा हम लोग टमाटर, लो टमाटर इसलिए पकाते हैं क्योंकि हमको टमाटर के कच्चेपन के स्वाद को हटा देना होता है देखिए कच्चेपन के स्वाद को हटाने का मतलब सिर्फ यह है कि ऐसा नहीं कि कच्चा टमाटर खराब लगता है मगर हमारे डिश में टमाटर के कच्चेपन का टेस्ट नहीं आना चाहिए ठीक है साहब तो अब हमारे टमाटर पक गए इसका पता कैसे चलेगा इसका पता ऐसे चलेगा कि टमाटो स्क्विशी हो जाएंगे मतलब वो उनका पिलपिले हो जाएंगे और आपका जो तेल है ना वो टमाटर से अलग दिखने लगेगा अब देखिए यहां पर फिर कुछ लोग कहते हैं कि भैया तेल इतना मत डालिए कि तेल ऊपर रहे नहीं भैया तेल तैरता नहीं रहेगा तेल सिर्फ अलंग हो रहा है इसके बाद आपको इसमें दो ग्लास चावल दो ग्लास चावल मतलब दो सौ ग्राम चावल जो आपने धो करके रखा हुआ है वो आप इसमें डाल दीजिए अच्छा उसके बाद एक, मैं बार बार ग्लास का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें जो पानी डालना है ना उसका मेजरमेंट ग्लास से होगा तो भैया एक ग्लास चावल के लिए दो ग्लास पानी बेसिकली ये फॉर्मूला है जितना चावल आप वॉल्यूम में लेंगे उतना ही वॉल्यूम में आपको पानी लेना है ठीक है मेजरमेंट जो है वो यहां पर चावल का वॉल्यूम और पानी के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं मास और वेट की बात नहीं कर रहा हूं तो मतलब जिस ग्लास से आपने चावल नापा है उसी ग्लास से आपको पानी नापना है अब साहब उसको आपने पानी डाल दिया अरे भैया नमक तो मैं डालना भूल ही गया आपको नमक भी डालना है आप सोच रहे होंगे बेनमक की चीज क्यों बता रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मैं ही भूल गया था और नमक आखिर में पड़ेगा नमक शुरू में नहीं पड़ना नमक डाल दीजिए मिर्च आपने ऑलरेडी तड़के में डाली हुई है ठीक है सब, उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करिए और मध्यम आंच पर दो सीटी बच जाने दीजिए जब दो सीटियां बच जाए साफ कुकर बंद करिए और भैया इसको उतार लीजिए और अपने आप कुकर की स्टीम को निकल जाने दीजिए कुकर की स्टीम निकल जाएगी आप ढक्कन खोलिए और साहब आपका शानदार टोमेटो राइस तैयार है तो आज के लिए टोमेटो राइस कल के लिए कल मतलब अगले हफ्ते आऊंगा ना सुंदरी जी की रसोई का एक और व्यंजन लेकर के आपके सामने और साहब उस व्यंजन में हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जो कि आपको लगेगा आम के आम और गुठलियों के दाम नमस्कार आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त